शंका हुई थी यदि घटादि कार्य मिथ्या है जैसे आरोपित रजतिक की निवृत्ति होती अभिष्टान ज्ञान से ऐसे कार्य की निवृति मृद वस्तु ज्ञान से होनी चाहिए का कस्मान नृद्ध निवर्तते अर्थे अमृत घट यदि मिथ्या है कस्मान मृतव न निवर्तते इसका उत्तर इष्टा प्रति परती निवृत्त होता है एव निवृत यस्त् तत्स्यम से गति ईदृन निवृत्तिरेवा बोध जानतभासनमति निवृत है वो घट हो गया ये सत्यतरिका <coughs> क्योंकि तुम्हारी जो सत्यत बुद्धि थी वो नष्ट हो गई घट में सत्य बुद्धि थी जब नृत्य सत्य है घट में चाहिय हो गया घट में सत्य बुद्धि नष्ट हो गई तो घट निवृत्त हो गया इधर निवृत्त रे मतलब बोध जा ज्ञान से जो निवृत्ति है इसका अर्थ नहीं को दिखेगा नहीं न तो अभाषण भाषण ही नहीं हो अवृत्ति नहीं होगा, नहीं, नहीं है इस प्रकार निवृत्ति निश्चय निवृत्ति रेव अत्र बोध जा बोधजन्य ज्ञान जन्य निवृत्ति इस प्रकार है कार्य में मिथ्यात्व निश्चय यही निवृत्त है निके नहीं दिखेगा नहीं प्लास्टिक के काष्ट में सर्क बना करके पहले सत्य समझ कर भय करते हैं, बाद में निश्चय हो गया कि की काष्ट है सर्प नहीं है तो सर्प जैसे तो दिखेगा ही सत्य तो, तो बुद्धि नष्ट हो गई यही निवृत्ति है तत्व महायुक्ति कहते हैं, निवृत्त क्यों क्योंकि तुम्हारे सत्य तो बुद्धि नष्ट हो गई, यस्मात कारण तब घटादि विषय सत्य तो बुद्धि नष्टा घट को विषय करने वाले सत्य बुद्धि तुम्हारी नष्ट हो गई और गयी अत सीभूत है इसलिए घट निभूत ही हो गया शंका करता है पूर्व पिछले नरोपित रजत आदि रूप से अप्रती रूप रजते जो शुक्ति ज्ञान हो गया तो रजत की प्रतितिता नहीं होती न की सत्य बुद्धि अपगम केवल सत्य बुद्धि नष्ट होगी और रजत दिखेगा ऐसा तो नहीं है इतना संख्य उत्तर देते है तस् निरूपाधिक भ्रम अस्तु तथा जो निरुपाधिक भ्रम है वह अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त हो जाए प्रतिदुष नहीं हो जो स्वपाधिक भ्रम है जैसे स्फटिक के पास जपा रखेंगे तो जपाकुस्म रक्तवर्ण बनना में दिखता है रक्त स्फटिके से ज्ञान होता है उपाधि है जपा फटिक में उप समीपे स्वगुणान आधत् उपाधि जपा कुमी में, में स्फटिक में अपने गुणों को जन्म उत्पन्न कर देता है दिखा देता है तो स्फटिका में रक्त रूप दिखता है कोई नोटबुक रखना चाहिए नहीं कि पुस्तक में जहाँ क्या लिखेगा ये पढ़ने वाले किसमें फटिक में रक्त वर्ण जपा कुम का रक्त वन दिखता है तो जब निश्चय हो जाएगा ये रक्त स्फटिक रक्त नहीं है जपा कुम के कारण लाल दिखता है तो भी स्फटिक रक्त दिखेगा ही। ये में स्फटिक रक्त पहले सत्यत बुद्धि होती थी आगे निश्चय हो जाएगा ये जपा कुम के कारण रक्त दिखता है स्फटिक रक्त नहीं है शुक्ल है तो रक्त में सत्यत्व बुद्धि अपगम ही निवृति है सोपाधिक भ्रम में सत्य बुद्धि की निवृति ही ब्रह्म निरुपाधि के ब्रह्म में जहाँ उपाधि नहीं में ब्रह्म होता है वहाँ सुक्ति ज्ञान से रजत की निवृत्ति हो जाएगी किंतु कि ब्रह्म स्थल में निवृत्ति क्या है सत्य बुद्धि अपगम सत्य बुद्धि की बुद्धि का अपगम सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाना ही निवृत्ति है यहाँ सोपाधि घटा यहाँ ही उपाधि मृत्यु में घटाकारत्व जब तक है तो घटा दिखेगा ही अप्रतीत नहीं होगी घटाकार उपाधि होने से सोपाधिक्रम है सोपाधि के भ्रम स्थल में जब तक मिट्टी में घटाकारत्व है तो तक तब तक घटा जैसे दिखेगा सत्य तो भ्रम नष्ट तो हो जाएगा किंतु घटा जैसे दिखेगा ये सोपाधिक्रम है ईदिक निवृत्ति व्रम सोपाधिक्रम में ऐसे निवृत्ति है सत्य बुद्धि का अपगम अत्रगम रूप जा बोध जन्य अधिष्ठान के यथात्म ज्ञान जन्य जो निवृत्ति है सोपाधिक्रम स्थल में केवल सत्यत बुद्धि अपगम रूपा ही सत्यत बुद्धि के अपगम नाश हो जाए सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाए यही निवृत्ति है न तो अभाषण के की नहीं की स्वरूप की प्रतीत नहीं होगी ये बात नहीं सत्यते बुद्धि स्पटिक है रक्त है यह भ्रम होता था अनिश्चय हो गया जपा कुम के कारण रक्त दिखता है निश्चय हो गया सत्य नहीं है शुक्ल है तभी रक्त जैसे दिखेगा स्वरूप अप्रतीत नहीं है इसलिए इस प्रकार घट नित है घट में सत्य बुद्धि नष्ट हो जाना ही घट की निवृत्ति है तो एवं क्विष्ट इच्छेता ऐसे कहाँ दिखा गया वो तो दिखाते हैं है बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है कि वो इसे दिखता है उमान अधोमुख नीरे भाप्यस्ति न वस्तु भातों वस्तु तटस्थमर्वतन नैवास्था कसि क्वचिप्यस्थ न वस्तु तटस्थमस्था कसिविद अधोमुखो पुमान, नीरे भागोपी न वस्तुतः तो अस्ति। अस्थि जल के समीप में कोई व्यक्ति खड़ा है पैर नीचे है या सिर नीचे है जब खड़ा होता है सिर नीचे कर खड़ा होता है जल के पास खड़ा होने पर जल के पास जाकर कोई खड़ा होगा तो सिर नीचे कर खड़ा होता है पैर नीचे है तो नीचे होने पर जल में दिखता है और जल में जो दिखता है अधोमुखो नीरे भातोपि अस्ति न वस्तुतः वहाँ दिखता है सिर नीचे पैर ऊपर दिखता है जल में में अधोमुखो नीरे भातोपि नीर में जल में कुमार अधोमुख दिखता है सिर नीचे दिखता है पैर ऊपर दिखता है प्रतिम्ब दिखता है होने पर भी वस्तुतः नास्ति न ना? वस्तुतः अस्ति अस् तटस्थमर्त्यवत तटस्थमर्ति तटमित मनुष्य में आस्था है सत्य तो बुद्धि है प्रतिमा में नही वो आस्था कच्विद किसकी आस्था नहीं प्रतिमा तो दिखेगा नीचे सिर है पैर ऊपर से दिखता है दिखने पर भी तट में मनुष्य में जैसे सत्य बुद्धि है प्रतिमा में किसके आस्था नहीं कि ये कोई आदमी वहाँ है जो पैर ऊपर क्या सिर नीचे क्या है ऐसी आस्था नहीं किंतु सत्य बुद्धि नहीं होने पर भी प्रतिबंब में सिर ऊपर दिखेगा नीचे दिखेगा बोल नीचे करना सिर क्यों कहना सिर ऊपर दिखेगा नीचे देगा तो नीचे दिखेगा सिर अधिकार नहीं करना आपको कहा जल अध्य प्रतिभा समान होती जल में नीचे सिर करके ऊपर पर करके दिखने पर भी पुरुष परमार्थ है है, है।, है। परमार्थ तो नाती जो जल में दिखता है से नीचे पैर ऊपर करके इसे परमात्मा पुरुष है परमात्मा तत्व प्रतिमा तटस्थ मृत्यवत तस्में नहीं वा आस्था कस्य चीज तटस्थ मनुष्य में जैसे आस्था है सत्य तो बुद्धि है ऐसे प्रतिमा में, में किसकी सत्य तो बुद्धि नहीं है कश्यचि विवेक न कोई भ्रांत की बुद्धि हो जाए विवेकी की बुद्धि नहीं होती अविवेकी ना कोई अविवेकी भी नहीं मानता है की जल में कोई खड़ा है पैर ऊपर करके सिर नीचे करके ऐसा भी साधारण लोग भी नहीं मानते है तस्मिन अभोमुखी पुरुषे तीरस्थ पुरुष अभिमान तीरस्थ पुरुष में तो सत्य तो बुद्धि जल में जो प्रतिब है सिर नीचे पैर ऊपर उसमें क्वेश्चित देशे से कालेवा नहीं वास्ती सत्य तो अभिमान कही नहीं है और साथ दिखता तो दिखने पर भी सत्य बुद्धि नहीं शोकाधिक भ्रमण है सत्य तो बुद्धि अपगमयी निवृत्ति है इस प्रकार मृत सत्य है घट है ऐसा निश्चय होने पर घट में जो सत्य थे बुद्धि थी उसकी निवृत्ति ही अपगम ही निवृत्ति है नीरे, ही, तो मुखो भासो न आरोपित सत्य तो ज्ञान मतरा न पुरुषार्थ सिद्धि इतना आशंका आरोपित तो है उसमें असत्य तो ज्ञान हो गया के बोला और इसे दिखेगा अमिथ्या तो निश्चय हो गया इतने मात्र से पुरुषार्थ सिद्धि नहीं है वो मुख्य अथवा पुरुषों को कोई कुछ आनंद कुछ वो तो प्राप्त नहीं हुआ केवल असत्य तो ज्ञान हो गया तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी आशंका करके उत्तर देते है ईदृग बोधे पुमत मत मद्वैतवादीनाद्रूपरितागावर्तव घटे स्थित अवैतवादी नाम पुमर्थत्व अवैतवादी ऐसे ज्ञान के पुरुषार्थ कहते हैं ऐसे ज्ञानों पर पुरुषार्थ है मृद रूप से अपरितग विम घटम घट में रूप रहता है मृद रूप का परित्याग नहीं होने से घट है विवर्त उपादान ऐसे रहते हुए घट दिखता है तो विवर्त हुआ दुग्ध दधी अवस्था में नहीं रहता है इसे रूप दधी है परिणाम वस्तु तो परिणाम नहीं क्योंकि घट में मृद रूप रहता है अद्वित आत्मानंद अतिरिक्त से सर्वस्व मिथ्या आत्मा ही आनंद रूप है इसे अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या इसे निश्चय हो जाने पर अद्वित आनंद अभिव्यक्ति लक्ष्मण पुरुषार्थ सिद्ध अभिप्राय अभी आनंद के अभिव्यक्ति पर अभिव्यक्ति हो जाती है सौम्य मिथ्या तो निश्चय हो जाए संशय रहित तो तो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है नु घटस्य मृद विवर्त्य सिद्धे तज ज्ञा घट सत्य बुद्धि निवर्तित न इधान चेतदान सिद्धम घट यदि मृद का विवर्त हो जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है रजु ज्ञान से सर्व में सत्यत बुद्धि का नाश हो जाता है निवृति हो जाती है इसी प्रकार यदि घट मृत का विभर होता तो घट मृत ज्ञान से घटे सत्य बुद्धि की निवृति होती घटत तो मृत का विभर सिद्ध नहीं हुआ इसलिए कहते नहीं घट विभत है क्योंकि मृद रूप से अपरिचय आते घट बनने पर भी मृद रूप रहता है मृद रूप का त्याग नहीं होने से घट परिणाम नहीं है परिणाम तो जो कारण रूप करके अन्य रूप हो जाए तो परिणाम कहेंगे घट बनने पर भी मृद रूप रहता है इसलिए घट में विभर तत्व निश्चित है घटे मृद रूप पर भावे भी मृत परिणाम से किम नो सीता संख्या घट में मृद रूप पर नहीं होने पर भी मृद रूप रहने पर भी मृत्यु का परिणाम घटे क्यों नहीं होगा घट से मृत परिणामता किमन नो परिणाम क्यों नहीं होगा ऐसा शंका करके उत्तर देते है परिणाम पूर्व रूपमे त्यजे तीर मृत सुवर्णे निवर्ते घटकुंडलोर नहीं परिणाम पूरा रूपम त्यजेत क्षीर और रूपावत जैसे क्षीर का परिणाम दधी है दधी अवस्था में क्षीर रूप त्याग हो जाता है परिणाम में पूर्व रूपम में तब क्षीर और जैसे क्षीर रूप का क्षीर रूप नहीं रहता है परिणाम दही होने पर इस प्रकार परिणाम में पूर्व रूप का त्याग होता है और मिट्टी से घट बनने सुबर्ण से कुंडल बन जाए तो सुबह से कुंडल बनने पर भी सुबर्ण रहता है मृत्यु से घट बनने पर भी मृत रहती है मृत सुवर्ण घट कु मृत न निवरत कु न निवरत मिट्टी और सुवर्ण रहते हैं घट कुंडलों में इसलिए घट मृत का परिणाम नहीं है क्योंकि परिणाम होता तो पूर्व का त्याग होना चाहिए सुवर्ण का यदि कुंडल परिणाम आते होगा तो सुवर्ण की निवृत्ति होनी चाहिए निवृत्त नहीं होने से पूर्व रूप के त्याग नहीं होने से घट मृत्यु का विवर्त कुंडल सुवर्ण का विवर्त है न की परिणाम यत्र क्षीरादु परिणाम अभ्युपगम्य तो थे क्षीरादि में परिणाम आनते है तथा क्षीरादि भाव से पूर्व रूप त्याग उपलब्ध थे क्षीरदही बनने पर पूर्व रूप का त्याग दिखता है चीर रूप नन् विवर्ते पूर्व रूपा परिचाग क्विष्ट विवर्त में पूर्व रूप का परिचय नहीं होता है कहाँ दिखा गया मृत सुवर्ण मृत अण में परिच्याग नहीं होता है मृत सुवर्ण मृत सुवर्ण विवर्तयोर घटल कुंडलोर निष्पन्न अभी घटकुंडल जोर्ण बन जाने पर भी मृत सुवर्ण रूप रहते है तत्कारणभूत मृत सुवर्ण रूपे निवर्त ये है ये प्रसिद्ध है जैसे राज्य में सर्प बन जाने पर भी रज्जु अपने रूप से रहती है परिणाम नहीं है रज्जु भ्रांति काल में भी रज्जु रज्जु रूप से रहती है ठीक इसी प्रकार सुवर्ण कुंडला बन जाए मिट्टी घट बन जाए तो मृत सुवर्ण रहते हैं इसलिए परिणाम नहीं है नहि सुख में रजतः राज्य में सर्प विवरत है जो सर्प नष्ट हो जाता है अधिष्ठान ज्ञान ऐसी रजु दिखते है रजू रहती है यदि घट मृत का विवर्त होता घट के नृत्य रहनी चाहिए शंका कहते तो मनु घट से मृत विवर्तक को मनु विवर्त ऐसा जो आपने कहा ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं आयुतिकम, क्योंकि घटना से पुनर्मृदभाव आदर्शनाथ घट को नष्ट करें तो कपाल दिखता है मिट्टी तो नहीं दिखती है तो मृत्यु मुर्त, मुर्त, का विवरत कैसे होगा सर्प पर रज्जु दिखती है ऐसे घटना पर मृत नहीं दिखती ऐसा शंका करता है पूरे घटे भगने मृद भाव कपालानावेक्षण नूर्णे मृद्रूप सर्ण स्फुटमति स्फुट घटे भगने न मृद भाव घट को नष्ट कर देंगे तो मिट्टी नहीं होती क्योंकि कपाल नाम अवेक्षा कपाल ही दिखते हैं ऐसा शंका करने पर सिद्धांत करते मैं ऐसा नहीं चूनने मृद रूप अस्ती और कपाल चून करे तो मिट्टी तुट तो है मृद रूप है स्वर्ण रूपम तो अतिस्फुटम और स्वर्ण कपाल अवस्था में भी कपाल मृद रूप है स्पष्ट नहीं दिखता है तो चून्न होने पर स्पष्ट होता है और स्वर्ण में तो अतिस्फुट है सन्न में कुंडल तोड़ देंगे तो सन्न ही तो रहता है अत्यंत स्पष्ट है इसलिए विवर्त ही है क्योंकि घाटा कु नष्ट होने पर कुंडला नष्ट होने पर सन्ना रहता है मृदभाव अभाव कारण महापुरता है मृदभाव नहीं क्यूँकी कपाल नाम अभी सिद्धांत कहता है कपाल नाम अपना से मृदभाव उपलब्धि चाहिए कपाल को नष्ट करें तो चून्ना हो जाएगा तो मिट्टी है इसे मृद उपभाव की उपलब्धि रुटी है इसलिए परिहार करता है सिद्धांत में एवं चुनने अस्थित मृदरूपम रूप है सुवर्ण तो एक चौदह एवं अनवकाश में सुवर्ण में आक्षेप ही नहीं सुबर्ण को नष्ट करो कुंडल नष्ट करो तो सुना ही रहता है सुवर्ण रहता है उसमें स्पष्ट ही ये इसलिए सुवर्ण का विभर्त है कुंडल पहले सुवर्ण था कुंडल काल में सुवर्ण और कुंडल को नष्ट करने के सुवर्ण रहता है इसलिए विवर्त ही ये भावः लुपं, पहले परिणाम के लिए दृष्टान्त रूप ऐसी कहा क्षीर मृत सुवर्ण क्षीर का परिणाम धती मृत का परिणाम घट सुवर्ण का परिणाम कुंडल ऐसे कहा गया था अभी तीनों दृष्टान्त में से मृत और सुवर्ण का विवर्त हुआ घट और कुंडल यदि घट कु मृत सुवर्ण का विवर्त हो गए तो क्षेत्र का विवर्त हो जाए वहां क्यों परिणाम मानते है नाम दृष्टान तभीता नाम दृष्टान्त रूप से जो कहा गयी थी क्षीर मृत सुवर्ण आदि नाम मध्य यदि मृत सुवर्ण विभ्रत दृष्टान्तत्व मंगी क्रिया मृत और सुवर्ण विभर्त का दृष्टान मान लिया यदि मानते है तरी तद्वे मृत सुवर्णरीव क्षीरस्या तथा साल क्षीर भी विवर्त का दृष्टान्त हो जाए क्षीराद परिणाम वर्जना एकतावता मृदा दीना दृष्टान दृष्टानीरादू परिणाम अस्तु सिद्धांति कहता है चीराद में दधियादि रूप परिणाम क्यूँकी श्री रूप का त्याग हो जाता है अब दधी बनने के बाद फिर पुनः तद्भाव तद्भावर्जनाथ दधी बनने के बाद फिर क्षीर नहीं होता है सुवर्ण कुंडल को नष्ट करें तो सुवर्ण रूप होता है दधी को नष्ट करें तो दूध नहीं होता है तद्भाव नहीं होता है इसलिए क्षीर का दधि परिणाम माना मृत सुवर्ण में तो विवर्त है क्योंकि नष नाश होने पर घट का नाश होने पर मृत रूप है घट अवस्था में भी, भी रूप है कुंडल के नाशन पर सुवर्ण रूप होता है परिणाम हो जाने से मृत सुवर्ण में जो विवर्त दृष्टान त्यज्यंत रहेगा मृत्यु विभत का दृष्टान्त होंगे कोई आपत्ति नहीं क्षीर परिणाम के दृष्टान्त होने पर मृत सुवर्ण विवर्त नहीं होगी ये बात नहीं विवर्त है तरी क्षीरव अवस्थान्तर आपद्यमान तय विभत दृष्टान्तता नवे क्षीर जैसे दस्था को प्राप्त करने के कारण विभर्त का दृष्टान्त नहीं है क्षीरव देव क्षीर के समान ही मृत घट अवस्था को प्राप्त कर लेती है सुवर्ण कुंडल अवस्था को प्राप्त करता है अवस्थान्तरम अन्य अवस्था को प्राप्त करने वाले तय मृत सुवर्ण विवर्त दृष्टान्तता न भवे तो विवर्त का दृष्टान्त नहीं बनेंगे ऐसा संकल्प से तो उत्तर देते दिष्टांतं दिये मृदादीना दृष्टानीन क्षीरादिणामी क्षीर का ही वाईतने मृदादी सुवर्नादर्तष्टान विवृत निय दृष्टान रहर्त का दृष्टान हे अयम्राय क्षीर पुरूप परितगपुर अवस्थान्तर प्राप्ति सदभाव परिणामी तो कम एवं क्षीर परिणामी उसका परिणाम होता है क्योंकि बनते समय दीर रूप नहीं रहता है पूर्व उसका त्याग पूर्वक अवस्थान्तर दाप्त सद्भाव होता है प्राप्ति का सद्भाव इसलिए क्षीर परिणामी परिणामी कमे तो विवर्त तो नहीं है अब मृत सुने में तो अवस्थान्तरोपत्ति सदभावी मृत्यु से घट अवस्था बन जाए सुबर्ण से कुंडल बन जाए तो भी घट अवस्थाएं मृत सद्भाव है कुंडलावस्थाएं भी मृत रूप है सुवर्ण रूप है पूर्व रूप परिच्याग भाव तो घट बनने पर भी पूर्व रूप मृत रूप का परिचय नहीं होता है कुंडल बन जाने पर भी पूर्व सुवर्ण रूप का परिचय होता है इसलिए मृत सुवर्ण दोनों विवर्त का दृष्टान्त है नृतसुवर्णों परिणाम विवर्तन अ की किीक्रियते मृत सुवर्ण्योर परिणाम विवर्तव जैसे परिणाम माना विवर्तमाना ऐसे भी क्यों नांगी की जाते पहले परिणाम कहा का वस्तुतः मृत सुवर्ण विवर्त कहा जैसे परिणाम कहा तो मृत और सुवर्ण घट और कुंडल का आरम्भ कर न्याय के मानते है मृत घट का आरम्भ सुवर्ण कुंडल का आरंभ करे क्यों नहीं मानते मनते आश्या आरंभवादि कार्य मृदो जैगुण्य पतेतुण्य रूपस्पर्शादय प्रोक्ता कार्य कारण पृथक आरम कार्य आरम्भवादी न आरम्भवादी के मत में कार्य दि गुण मत यदि मृत अलग घटक आरम्भ का, का मानेंगे तो घटक बनने पर तो निश्चित है और एक अलग घटक का आरंभ हुआ तो दो गुण मिट्टी हो जाए तंतु से पट बनेगा पट बनने पर तंतु का तनाश नहीं तंतु तो रहते हैं, और एक नया पट का आरंभ होगा तंतु से भिन्न यदि पट अलग मानेंगे तो तंतु का परिणाम पट का परिणाम मिलकर दो गुण हो जाना चाहिए दो गुण मापते क्योंकि दोनों मानते हैं रूप तंतु का रूप पट रूप एक नहीं होता है तंतु रूप से पट रूप का आरंभ होता है नया वैश्य मानते हैं पट रूप का असम्भ कारण तंतु रूप है रूपस्पर्शादी तंत्रों का भिन्न है और पट का भिन्न है कार्य कारण यह रूप स्पर्शाद पृथकोक् कार्य पट है घट है कारण तंतु कपारदी का है उनमें रूप स्पर्शादी गुण भिन्न है तो गुण वाले भिन्न है भिन्न होने से क्या हुआ तंतु के रूपस्पर्शादि पट रूपस्पर्शादी भिन्न है तंतु का गुरुत्व परिणाम पट परिमाण से भिन्न है पट यदि तंत्र से भिन्न है तो दो गुणा रूप जैसे अलग है जैसे परिणाम भी अलग है परिमाण भी अलग है गुरुत्व भी अलग है तो दो गुणापत्ति है इसलिए पट घट आदि का आरंभ होता है नया नूतन उठी नहीं है आरंभावादी मत कार्य घटादि रूपे मृतिक द्रव्य से द्विगुण्यूप में मृत्यु का आदि द्रव्य दुगुण हो जाएगा क्योंकि कार्य कारण घटा कारण में एक द्विगुण आप मृत्यु दुगुण हो जाए गुरुत्व आदि द्विगुण में आप कोई मानेगा चलो दोगुण हो जाए तो दोगुण हो जाए तो वजन भी दोगुण हो जाना चाहिए मृत्यु का कपाल का वजन घट का परिमाण परिमाण में अलग हो जाएगा कूत एतः क्योंकि गुण अलग अलग मानते हैं कार्य के गुण कारण के गुण अलग रूपादे कार्य रूपादि पृथकता है कार्य का कार्यपटाद का कार्य का कार्य में भिन्न है कारण कारणतंत में भिन्न हे भेद से तैयर अंगीकृत सा दो न एक आरंभवाद पक्षादमत आरंभवादी कणादे तो वही मानते हैं में गुना है कार्यकारण में गुण भिन्न है मान्य ऐसी दोनों का गुरु भिन्न हो जाएगा तो दोगुना हो जाएगा या आपत्ति है इसलिए पंतु से पटा आरंभ होता है नया मृत्यु से घटा आरंभ होता है यह ठीक नहीं नहीं माना जाता है तो। नृत सुवर्णयो किम द्व रूपये विवर्त दृष्टान्तु नृत्य तो मृत और सुबर्ण दो ही विवर्त के लिए दृष्टान्त है सिद्धांतिक न दो नहीं और भी है मृत सुवर्णमय चेती दृष्टान्त मारुणी राहपको वाएतवास्या वस्सुस्वे मृत सुवर्णम अयचे मृत सुवर्णम अयच है। थ्रें, थ्रें, प्राह में दिष्टान त्रय दृष्टानुणि प्रादे गुणि उज्जाल श्त केतु को तीन ने कहा मृत सुवर्ण और लव अतो कार्यान्वतत्व सर्वस्तु कार्य से अनुत कार्य मिथ्या है सर्ववस्तु में चिंतन करके वासना से दृढ़ करे सर्व वस्तु में कारण ही सत्य कार्य मिथ्या है अरुण से पुत्र उज्जाल का यथा समय एक मृत पिंड न आरम्भ करके एक मृत पिंड के ज्ञान हो गया तो मृद में सब का ज्ञान हो जाता है ऐसे आरम्भ करके क्योंकि मृत्यु का इतिव सत्यम कास्ना लौवा के ले का एक लौह पिंड का ज्ञान हो गया सब का ज्ञान हो जाएगा कृष्ण है लौह ही सत्य है के लिए तीन दृष्टान दिया कार्यस्य इसमें मृत सुवर्ण अय रूप दृष्टान उत्तवान एक मृत एक सुवर्ण और एक अय मृत सुवर्ण दृष्ट उ किम एवं दृष्टान आशंक्या तीन दृष्टान क्यों कहा इस प्रकार तो यत एवं बहुसु मृदादिशु कार्यालब तो सर्व मृदादी के जो कार्य है सर्व कार्य मिथ्या है इसलिए तीन दृष्टान दिया बार बार उसको बताते भूत भौतिक रूप से वस्तु जितने भूत भूतों का कार्य भौतिक सर्वत्र कार्य कार्यान्तत्म वाषितम कुरिया है वासना से दृढ़ करे कारण ही सत्य है कारण को पृथक करके कार्य नहीं दिखता है उपादान कारण के बिना कार्य नहीं दिखता है इसलिए उपादान कारण ही सत्य है कार्य मिथ्या है घट में जैसे बताया मृत्यु घट सुवर्ण में लौहपिंड में इसको लेकर के सर्व कार्य कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं कारी है कार्य मिथ्या का है ऐसा निश्चय करके सब का कारण एक सत्य होगा बाकी सब मिथ्या है ऐसा निश्चय तो करे आ, अभी तैयार नहीं हमारा ऐसा नहीं कि पार्ट के समय या एक सो देख करके तैयार रहना चाहिए जो समय बोलने के लिए अब उस समय याद ही करते रहे ऐसा नहीं जब बोलना पड़ता है बोलना हम इसे देखते समय तुरंत बोलना है तैयार कर रहना अब उसको यही रटते रहना और रट करके थोड़ा बोल दिया फिर जब आएगा फिर बोल दिया फिर ऐसा नहीं पहले रट कर रहना